जिंदगी पहेली नहीं रहस्य सदगुरु ओषो के अनूठे प्रवचनों का संकलन ट्रैक दो मानव जीवन की इतनी महिमा क्यों दूसरा प्रश्न मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है चेतन प्रेम पहली बात जीवन ही महिमावान है जीवन परमात्मा की अपूर्व भेंट है जीवन प्रसाद है तुमने कमाया नहीं तुम गमा भला रहे हो मगर कमाया तुमने नहीं उतरा है तुम पर किसी अज्ञात लोक से बरसा है तुमसे किसी ने पूछा तो ना था कि होना चाहते हो या नहीं पूछता भी कैसे जब तुम थे ही नहीं तो तुमसे पूछता कोई कैसे जीवन अपने आप में महिमावान है जीवन से फिर सारे द्वार खुलते हैं फिर ध्यान के और प्रेम के और मोक्ष के और निर्वाण के सारे द्वार जीवन से खुलते हैं जीवन अवसर है महत अवसर है चाहो बना लो चाहे मिटा दो चाहे गालो गीत चाहे तोड़ दो बांसुरी जीवन महान अवसर है तो पहली तो बात जीवन ही अपने आप में अपूर्व है फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में और पक्षी भी जीवित हैं थोड़े वृक्ष से ज्यादा लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है पशु भी जीवित हैं पक्षियों से थोड़े ज्यादा लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेके पैदा होता है इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा का आई है चौराहा है मनुष्य का जीवन वहां से रास्ते चुने जा सकते हैं वहां से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी और रास्ते पास पास हैं एक जेन फकीर के पास जापान का सम्राट मिलने गया था सम्राट सम्राट की आकर झुका भी तो भी झुका नहीं औपचारिक था झुकना फकीर से कहा मिलने आया हूं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं वही प्रश्न मुझे मथे डालता है बहुतों से पूछा है उत्तर संतुष्ट करे कोई ऐसा मिला नहीं आपकी बड़ी खबर सुनी क्या आपके भीतर का दिया जल गया है आप निश्चित ही आशा लेकर आया हूं कि मुझे तृप्त कर देंगे फकीने का व्यर्थ की बातें छोड़ो प्रश्न को सीधा रखो दरबारी औपचारिकता छोड़ो सीधी सीधी बात करो नगद सम्राट थोड़ा चौंका ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था थोड़ा अपमानित भी हुआ लेकिन बात तो सच थी फकीर ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबाई में क्यों जाते हो कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना बात करो सीधी क्या है प्रश्न तुम्हारा सम्राट ने का प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा स्वर्ग या अन फकीर के पास उसके शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा सुनो इस बुद्धू की बातें सुनो बुद्धू सम्राट को और सम्राट से कहा कि कभी आईने में अपनी शकल देखी ये शक्ल लेके और ऐसे प्रश्न पूछे जाते और तुम अपने को सम्राट समझते हो तुम्हारी हैसियत भिकमंगा होने की भी नहीं यह भी कोई उत्तर था सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया म्यान से उसने तलवार निकाल ली नंगी तलवार एक क्षण और कि फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी फकीर हंसने लगा और उसने कहा यह खोला नरक का, का द्वार एक गहरी चोट एक अस्तित्वगत उत्तर यह खुला नरक का द्वार समझा सम्राट तत्ण तलवार म्यान में भीतर चली गई फकीर के चरणों पर सिर रख दिया उत्तर तो बहुतों ने दिए थे शास्त्रीय उत्तर मगर अस्तित्वगत उत्तर ऐसा उत्तर कि प्राणों में चुप जाए तीर की तरह ऐसा स्पष्ट कर दे कोई कि कुछ और पूछने को शेष न रह जाए यह खुला नरक का द्वार झुक गया फकीर के चरणों में अब इस झुकने में औपचारिकता ना थी दरबारीपन ना था अब ये झुकना हार्दिक था फकीर ने कहा और ये खुला स्वर्ग का द्वार पूछना है कुछ और और ध्यान रखो स्वर्ग और नर्क मरने के बाद नहीं स्वर्ग और नर्क जीने के ढंग है, शैलियां हैं कोई चाहे यही स्वर्ग में रहे कोई चाहे यही नर्क में रहे कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे सांझ नरक में रहे कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में रोज घट रहा है मनुष्य जीवन की महिमा है इस सम्राट में क्या खूबी थी बोध ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी और जिन मनुष्यों को न समझाई जा सके जानना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य होंगे पशु पक्षी यह सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा मनुष्य शब्द देखते हो मनन से बना है जिसमें मनन की क्षमता है अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है वो अदम से बना है अदम का अर्थ होता है मिट्टी मिट्टी का पुतला वो आदमी की असलियत नहीं है आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है केवल खोल है मिट्टी का पुतला है ये तो सच है लेकिन मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है मरण में में चिन्हमय छिपा है मिट्टी का दिया है माना लेकिन जो ज्योति जल रही वो मिट्टी नहीं है आदमी शब्द में खोल की चर्चा है मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छिपे हुए गुदे की चर्चा है आत्मा की चर्चा है मनुष्य वह जो मनन कर सके जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके यंत्रवत नहीं मनन पूर्वक चुन सके ध्यान पूर्वक चुन सके जागरूकता से एक विकल्प को चुने ऐसे जाग जाग के जो कदम रखता है वही मनुष्य से, से सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए मनुष्य नहीं आदमी सभी हैं मनुष्य बहुत कम है मनुष्य जीवन की महिमा है क्योंकि मनन की क्षमता दृष्टि है मनुष्य के पास एक जो दृश्य को ही नहीं अदृश्य को भी देखने में समर्थ है यह उसकी महिमा है पशु भी देखते हैं मगर दृश्य ही देखते हैं अदृश्य की उनके पास कोई प्रतिति नहीं होती मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं शून्य को भी सुन लेते हैं और मनुष्य के हाथ पार्थिव को तो पकड़ ही लेते अपार्थिव को भी पकड़ लेते मनुष्य अपूर्व है अद्वतीय है इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत बना लेना यह तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है सच पूछो तो ये जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूं परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब अहंकार छूटेगा ऐसा मत सोचना रहा कि आहा मैं मनुष्य हूं तो मेरी बड़ी महिमा है यह तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूं मैं ये मनुष्यत्व की महिमा कह रहा हूं यह तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गा रहा हूं तुम जो हो सकते हो जो तुम्हें होना ही चाहिए जो तुम में जरा बोध हो तो तुम जरूर हो ही जाओगे जो अपरिहारी है अगर तुम में जरा सोचो जरा समझो पूछते हो तुम कि मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई एक तो जीवन महिमावान फिर वह भी मानव का जीवन और संत ही गा सकते हैं महिमा क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है वैज्ञानिक मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में नहीं देखता उसके लिए तो मांस मज्जा हड्डी यही मनुष्य समाप्त हो जाता है मनुष्य उसके लिए देह से ज्यादा नहीं से कोई आत्मा मनुष्य में नहीं मिलती मनुष्य एक बहुत जटिल यंत्र है बस इतना इससे ज्यादा नहीं क्योंकि चीरफाड़ करके वैज्ञानिक देखता है कहीं आत्मा पकड़ में आती नहीं और जो पकड़ में ना आए विज्ञान उसे इंकार कर देता है इसलिए विज्ञान मनुष्य की बहुत महिमा नहीं गा सकता है। अगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला गया तो मनुष्य की महिमा कम होती जाएगी कम होती गई है प्राचीन समय में जानने वाले कहते थे मनुष्य देवताओं से जरा नीचे और वैज्ञानिक से पूछो तो वो कहता मनुष्य बंदर से जरा ऊपर बहुत फर्क हो गया देवताओं से जरा नीचे और बंदर से जरा ऊपर ये भी शायद वैज्ञानिक बिना बंदरों से पूछे कह रहा है नहीं तो बंदर कहेंगे कि मनुष्य और हम से जरा ऊपर कहां हम वृक्षों पर और कहां तुम जमीन पर हम से भी नीचे ये तो डार्विन का मनुष्य है जो कह रहा है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है बंदर कुछ और कहते वो मानते हैं मनुष्य बंदरों का पतन है, है भी पतन जरा किसी बंदर से टक्कर लेके देखो तो पता चल जाएगा न उतनी शक्ति है न उस तरह की छलांग भर सकते हो न एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर कूद सकते हो न वृक्षों पर रह सकते हो क्या पा लिया है बंदर से बहुत कमजोर हो गए हो बंदरों से पूछा जाए तो वो कुछ और कहेंगे वो हंसेंगे खिलखिलाएंगे मैंने कहानी सुनी एक टोपियों को बेचने वाला सौदागर लौट रहा था मेले से टोपियां बेचकर चुनाव करीब आते थे और गांधी टोपियां खूब बिक रही थी सौदागर खूब कमाई कर रहा था दिन भर गांधी टोपियां बिकी थी थका था राह में एक वृक्ष के नीचे बरगद के एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम को रोका थकान ऐसी थी ठंडी हवा वृक्ष की छाया झपकी लग गई जब आंख खुली तो जिस पिटारी में टोपियां कुछ और बच गई थी वो खुली पड़ी थी टोपियां सब नदारत थी घबराया चारों तरफ देखा ऊपर देखा तो वृक्ष पर बंदर बैठे होंगे कोई सौ बंदर सब गांधीवादी टोपियां लगाए वो ले गए पिटारे से निकाल के टोपियां बड़े जचरे बिल्कुल भारतीय संसद के सदस्य मालूम होते घबराया सौदा अगर कभी उनसे टोपियां कैसे वापस ले ली तब उसे याद आई कभी सुनी बात कि बंदर नकलची होते तो उसके अपने सिर पे एक ही टोपी बची थी वो उसने निकाल के फेंक दी उसका फेंकना टोपी का कि सारे बंदरों ने टोपियां निकाल के फेंक दी टोपियां बटोर के बड़ा प्रसन्न सौदा अगर घर लौट आया अपने बेटे से कहा कि देख ही याद रखना कभी ऐसी हालत आ जाए तो अपनी टोपी निकाल के फेंक देना फिर ऐसी हालत आई समय बीता सौदा सौदागर बहुत बुरा हो गया फिर बेटा उसकी जगह गांधी टोपी बेचने लगा लौटता था एक दिन वही वृक्ष थका मांधा विश्राम को लेटा झपकी खा गया और वही हुआ जो होना था आंख खुली टोकरी खाली पड़ी थी याद आया ऊपर देखा बंदर बड़े मस्ती से टोपी लगाए बैठे थे। याद आई बाप की सलाह अपनी टोपी निकाल के फेंक दी लेकिन जो हुआ वह नहीं सोचा था एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी वो नीचे उतरा और ये टोपी भी ले गए आखिर बंदर भी अपने बेटों को समझा गए होंगे कि दोबारा धोखा ना खाना एक दफा हम खा गए हैं धोखा अब तुम जरा सावधान रहना है सौदागर का बेटा कभी ना कभी इस झाड़ के नीचे विश्राम करेगा और टोपी फेंकेगा तब तुम जल्दी से उस टोपी को भी उठा लेना जो गलती हमने की है वो मत करना वैज्ञानिक से पूछो तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि बंदर से थोड़ा सा विकसित जो देवताओं से थोड़ा नीचे हुआ करता था वो बंदरों से थोड़ा ऊपर हो कर रह गया मनुष्य की गरिमा महिमा बुरी तरह खंडित हुई है वैज्ञानिक करे भी तो क्या करे उसकी जो विधि है उस विधि के कारण ही आत्मा से उसका कोई संस्पर्श नहीं हो सकता मनुष्य के भीतर छिपे हुए जीवन से उसका कोई नाता नहीं बन सकता तो जीवन के बिना आत्मा के बिना आदमी सिर्फ एक मशीन रह जाता है कुशल मशीन परम मशीन। और इसीलिए फिर आदमियों को काटना हो तो कोई अड़चन नहीं होती जोसेफ स्टालिन ने रूस में लाखों लोग काट डाले जरा भी अड़चन नहीं हुई अड़चन का कोई कारण ना रहा क्योंकि कम्युनिज्म मानता है कि आदमी में कोई आत्मा है ही नहीं अगर आत्मा नहीं है तो मारने में हर्ज क्या है कोई अपनी कुर्सी तोड़ डाले तो इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा कोई अपना बिजली का पंखा तोड़ दे इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा कोई कितनी ही बहुमूल्य मशीन को नष्ट भ्रष्ट कर दे कितनी ही बारीक और नाजुक घड़ी हो कोई पत्थर पर पटक दे तो भी तुम यह नहीं कह सकते कि तुमने पाप किया जोसेफ स्टेलिन बड़ी सरलता से लाखों लोगों को मार सका काट सका कारण कारण था कम्युनिज्म का सिद्धांत कि आदमी में कोई आत्मा नहीं जब आत्मा नहीं तो बात खत्म हो गई मिट्टी के पुतलों को गिराने में क्या अड़चन काटो जो हमारे साथ राजीना हो उसे मिटाओ और अगर मनुष्य में आत्मा नहीं तो स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है स्वतंत्रता किसकी ही नहीं है तो स्वतंत्रता किसकी अगर आदमी मसीने हैं तो उनको भोजन दो कपड़े दो छप्पड़ दो और काम लो इससे ज्यादा की ना उन्हें जरूरत है न इससे ज्यादा की चिंता करने का कोई कारण जीसस ने कहा है मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता लेकिन कम्युनिज्म यही कहता है कि रोटी के अतिरिक्त आदमी को और चाहिए भी क्या और बाकी सब बुर्जुआ बकवास है रोटी मिले छप्पल मिले कपड़ा मिले बात खत्म हो गई लोकतंत्र स्वतंत्रता ये सब बातचीत है व्यर्थ की बातचीत नहीं संत ही मनुष्य की महिमा का गीत गा सकते हैं वैज्ञानिक नहीं गा सकता क्योंकि संत को ही अनुभव होता है अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा का अपने भीतर छिपे हुए खजानों का प्रभु के राज्य का और जिसने अपने भीतर उस परम ज्योति को जगमगाते देखा है वह कैसे ना गीत गाए मनुष्य के महिमा के क्योंकि वो जानता है तुम्हारे भीतर भी वैसी ही ज्योति जगमगा रही चाहे तुम पीठ किए खड़े हो नहीं देखते कोई हर्जा नहीं मगर ज्योति तो जगमगा रही जिसने अपने भीतर का संगीत सुना है अनाहत नाद सुना है ओंकार सुना है वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत न गाए जिसने अपने भीतर मिट्टी ही नहीं कमल पाया है अपूर्व सुगंध उड़ती पाई है वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत न गाए जिसने अपने भीतर मृत्यु पाई ही नहीं अमृत पाया है वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत ना गाए तुम पूछते हो चैतन्य प्रेम मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई तुम्हारे अहंकार को सजाने के लिए नहीं तुम्हारे अहंकार को और बलिष्ठ और पुष्ट करने के लिए नहीं सत्य है यह कि मनुष्य के भीतर एक विराट आकाश छिपा है जो अपने भीतर उतर जाए वो जगत के रहस्यों के रहस्यों के द्वार पर खड़ा हो जाता है उसके लिए मंदिर के द्वार खुल जाते जो अपने भीतर की सीढ़ियां उतरने लगता है वह जीवन के मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगता है जो अपने भीतर जितना गहरा जाता है उतना ही परमात्मा का अपूर्व अद्वितीय रूप सौंदर्य सुगंध संगीत सब बरस उठता है कितना है जीवन अनमोल रजत रश्मियों सी मुस्कान सौरभ में कलियों सा गान मधु स्मृतियों की दीप से खासा घटता बढ़ता प्रतिदिन डोल अकथित आहों का विश्वास अनुरंजित भावों का श्वास तुहिन बिंदुसा निर्ण में इस ढलता दुख सुख में द्रखल सिथिल पवन का मरमर गीत भ्रमर कुसुम का मधुमेह प्रीत मृदु स्मित बन बहलाती है सुरभि मले में प्रतिदिन घोल मृदु आकांक्षाओं का व्यापार इच्छाओं का पलपल पल भार रोम रोम कंपित कर जाता स्वर संगम को भ्रम कितना है जीवन अनमोल थोड़ा देखो अपने जीवन को ये मुफ्त मिला है इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि मुफ्त है इसकी कीमत तो कोई भी नहीं इसलिए यह मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ नहीं कीमत और मूल्य बड़े अलग अलग शब्द हैं भाषा कोश में तो उनका एक ही अर्थ होता है कीमत और मूल्य लेकिन जीवन के कोश में एक ही अर्थ नहीं होता कीमत होती ही चीजों की जो बाजार में बिकती बिक सकती खरीदी जा सकती लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाजार में न बिकती हैं न बेची जा सकती उनको मूल्यवान कहते मूल्यवान वे चीजें हैं जो कीमत से नहीं मिलती तुम लाख कीमत चुकाओ तो भी नहीं मिलती एक सम्राट ने महावीर को जाकर कहा कि मैंने सब जीत लिया बड़े से बड़े हीरे जवारात मेरे खजाने में ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है जो मैंने न पा लिया इधर कुछ दिन से लोग आ के खबर देते हैं कि असली मूल्य की चीज तो ध्यान है जैनों का शब्द है सामायिक ध्यान के लिए ठीक शब्द है प्यारा शब्द है उसके अपने मूल्य सम हो जाना समता को उपलब्ध हो जाना संभाव को उपलब्ध हो जाना सम्यक्त को उपलब्ध हो जाना तो सम्राट ने का ये सामायिक क्या बला है अनेक लोग मुझसे आके कहते हैं मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाता ये किस हीरे का नाम है ये कहां खरीदू कहां मिलेगा महावीर हंसे होंगे सामायिक कहीं खरीदी जा सकती ध्यान कहीं खरीदा जा सकता कि ध्यान कहीं बाजार में बिक सकता महावीर को हंसते देख के उसने कहा आप हंसे मत मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूं मैं जिद्दी आदमी हूं मैं पूरा राज्य भी देने को राजी हूं मगर यह मामला क्या है यह है क्या चीज इसे मैं खरीद कर रहूंगा ये मुझे बड़ा कष्ट दे रही बात कि मेरे पास एक चीज नहीं है सामायिक महावीर ने कहा ऐसा कर मैं तो सब छोड़ चुका हूं इसलिए तेरे राज में मेरी कोई उत्सुकता नहीं मेरा राज्य था वो भी छोड़ चुका हूं तेरे हरे जवारात भी मेरे लिए कंकड़ पत्थर है मेरे अपने ही बहुत बोझे लोग बांट आया हूं तेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता तेरी राजधानी में मैं उसका नाम तुझे दे देता हूं पता तुझे दे देता हूं बहुत गरीब है एक जून रोटी भी जोड़ नहीं पाटती उसको सामायिक उपलब्ध हो गई वो अगर बेचे तो शायद बेच दे ये मजाक ही थी और जब महावीर जैसा व्यक्ति मजाक करता तो उसके बड़े मूल्य होते सम्राट तत्ण रथ मुड़वा लिया उस गरीब आदमी के घर के झोपड़े के सामने जाकर रथ रोका आंखों पर भरोसे नहीं आया उस मोहल्ले के लोगों गरीबों का मोहल्ला झोपड़े थे टूटे फूटे वो गरीब आदमी तो एकदम आके सम्राट के चरणों में सिर झुकाया उसने कहा कि आज्ञा हो महाराज आपको यहां तक आने की क्या जरूरत थी खबर भेज दी होती मैं महल हाजिर हो जाता सम्राट ने कहा कि मैं आया हूं सामा एक खरीदने महावीर ने कहा है कि तुझे सामायिक उपलब्ध हो गई बेच दे और जो भी तुझे मूल्य मांगे मुंह मांगा मूल्य देने को राजी जैसे महावीर हंसते वैसे ही वो गरीब आदमी भी हंसा उसने कहा महावीर ने आपसे खूब मजाक किया कुछ चीजें हैं जो कीमत से मिलती हैं कुछ चीजें हैं जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं सामायिक कुछ वस्तु थोड़ी है कि मैं तुम्हें दे दूं अनुभव है जैसे प्रेम अनुभव है कैसे दे सकते हो यह तो आंतरिकतम अनुभव है इसे बाहर लाया ही नहीं जा सकता मेरी गर्दन चाहिए तो ले लें मुझे खरीदना हो तो खरीद लें मैं चल पड़ता हूं आपका सेवक पैर दबाता रहूंगा लेकिन ध्यान नहीं बेचा जा सकता नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता हूं बल्कि स्वभावता ध्यान हस्तांतरित नहीं हो सकता मूल्यवान वे चीजें हैं जो बेची नहीं जा सकती प्रेम ध्यान प्रार्थना भक्ति श्रद्धा ये बेचने वाली बिकने वाली चीजें नहीं है ये चीजें ही नहीं है ये अनुभूतियां हैं और केवल मनुष्य ही इन अमोलक अनुभूतियों को पाने में समर्थ है संतों ने मनुष्य की मेहमा गाई है ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो सकते हो और हुए नहीं अब तक अब और कितनी देर करनी है किसका यह मौन निमंत्रण दीर्घ श्वास की पीड़ाओं का है साम्राज्य छिपा अंतर में मूक मिलन की मुख पिपासा का खग नित उड़ता अंबर में भरो व्यथा में आज प्रलोभन है किसका यह मौन निमंत्रण उस अतीत की कथा कहानी ही सुधियों का नील बन गई अर्थहीन सैसव की बातें मेरे उर की पीर बन गई सुधि सपनों पर करो नियंत्रण है किसका यह मौन निमंत्रण टूट नैन का निर्मम दर्पण चिर विछो की आघातों से पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की हर पांतों से स्निग्ध प्राण भी कर दो अर्पण है किसका यह मौन निमंत्रण तुम्हें निमंत्रण दिया है संतों ने मनुष्य की महिमा गाकर टूट नैन का निर्मम दर्पण चिर विछोय की आघातों से पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की हर पांतों से स्निग्ध प्राण भी कर दो अर्पण है किसका यह मौन निमंत्रण सदियों सदियों में संतों ने मनुष्य के गौरव और गरिमा के गीत गाए इसलिए कि तुम्हें चेताया जा सके कि तुम क्या हो सकते हो तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी संभावनाओं को पुकारा जा सके तुम्हें झकझोर के जगाया जा सके जैसे बीज भूल गया हो कि उसे फूल होना हो ऐसी तुम्हारी दशा है कि नदी भूल गई हो कि उसे सागर तक पहुंचना है ऐसी तुम्हारी दशा है कि नदी किसी घाट पर ही अटक गई और सागर तक जाने का स्मरण ना रहाओ, ऐसी तुम्हारी दशा है सागर होना है तुम्हें सागर होना तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है परमात्मा होना है तुम्हें परमात्मा से कम हुए बिना राजीमत होना इसलिए तुम्हारी महिमा के गीत संतों ने गाए तुम्हारे अहंकार को श्रृंगार करने के लिए नहीं